हम विचार करने लगे कि ये काम कहा मिलेगा तो हम किसी कमरे में आड़ में जाएंगे तो मक्खी होंगे मच्छर होंगे कीटाणु होंगे हैं। और कोई देखने वाला नहीं होगा तो ईश्वर होगा तो हमको ये ख्याल ही नहीं हुआ कि ये काम कहा मिले कब ये काम करें इसलिए हमने तो किया तो गुरु जी ने कहा कि भाई देखो ये विचार के काम करता और पहला जो वो बिना विचारे काम करता है तो जो विचारवान होता है वो ईश्वर के मार्ग में चलने का अधिकारी होता है एक तो काम माने क्या इस बात को भी तो समझो दो दे देश के राष्ट्र के प्रधान नेता बने तो जब इनसे कहा गया कि कमरे में बैठ के दोनों एकांत में बात करें तो दूसरों ने पसंद नहीं किया मुझे पता नहीं कमरे में कहा तार लगे हैं कहाप लगे हैं कहाँ मशीन फूटती हुई है सारी आवाज़ हमारी बेकार हो जाएगी हाँ बोले पहले कहीं जंगल में चले वहां कल के बात करेंगे तो जहां तो कोई दूसरी चीज न हो उसको एकांत तो बोलते हैं आप देते तो ये जो देश है न देश माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे इसको नहीं कहते बाहर भी कर इससे भी देश नहीं कहते ये जो अलग अलग कल्पनाएं मालूम पड़ते हैं कि ये पूरा बहुत पश्चिम है ऊपर है दक्षिण है ये जिस अधिष्ठान में कले भेजे हैं असल में जिसमें पूरा पश्चिम का भेद कल्पित है ऊपर नीचे का भेद कल्पित है वो देश है हमारे नारायण बिना किसी दूसरे पदार्थ से हमारा बहु होगा तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा धरती होगा तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा हमें सूर्य होगा तो ऊपर नीचे होगा यदि दूसरी कोई चीज ही नहीं है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर का भूद ही नहीं होगा माने अंत तो में वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो भेद है वो उपाधि के कारण से कल्पित है उपाधि से अवखुण और अनव दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता घट से अवस्थुण आकाश और घट से अनवन आकाश दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता इसी प्रकार बेहद्वया अवखुण चौतन्य और देहद्वया अनव चैतन्य असल में दो नहीं होते तो एक अखंड वस्तु होती है तो असल में वस्तुओं को देख करके ही देश की कल्पना का उदय हमारे अंत में हुआ है यदि वस्तुओं का बाध हो जाए मान ये बिना हुए निश्चा प्रतीत हो रहे हैं ऐसा हो जाए तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी बिना हुए निश्चय प्रतीत हो रहे है तो ये जो पूर्व उत्तर दक्षिण कल्पना का आधार भूत अवकाश है दिप दित्त है भूत है वो कटमुख अगर वक्तों की उपाधि ना हो तो अपने अधिष्ठान भूत कैपन्य ब्रह्म से अपने को पृथक न दिखावे तो, दिखा तो देश का अधिष्ठान कैपन्य सत्ता है आत्मसत्ता है ब्रह्म सत्ता है मानव ब्रह्म सत्ता आत्मसत्ता सल्तन सत्ता से जिदा देश नाम की कोई व्यक्ति नहीं है ये बात हमको बहुत बहुत दिन हुए बहुत दिन हुए जब जब भी बात समझ में आई ना कि अनंत ने उर्व या पश्चिम के या ऊपर या नीचे की या बच्चे या ऊपर की या बाहर या भीतर की और शोर जो है वह नहीं होता और ओर शोर से रहित जो पदार्थ होगा उसमें जो भेद होगा वो तो कल्पित होगा और जो अभेद होगा हो तो वो अधिष्ठान से अभिन्न होगा तो देश के जितने भेद हैं वो अंतकरण की उपाधि से कल्पित हैं और जिस अधिष्ठान चैतन्य में देश भाग रहा है उसमें है हाँ ही नहीं और वो नहीं तो कुछ सोचने तो की जरूरत नहीं है जो विचार आए आये न आये न आये समाधि लगे विश्व से उनके तो चरण में होता है अधिष्ठान चौतरने में थोड़ी तो होता है बार एक सज्जन ने कहा मन ऐसा होना चाहिए मन ऐसा होना चाहिए इसी शरीर का मन ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा क्या तुम एक मच्छर के बारे में क्यों नहीं बोलते मक्खी के बारे में क्यों नहीं बोलते किसी का मन कैसा होना चाहिए चिड़िया का मन कैसा होना चाहिए इसके बारे में क्यों नहीं बोलते इस मन तो की फिक्र तो इसीलिए है ना कि मेरा मान तो बैठे तो तो तो तो तो तो तो अखंड अद्वैत स्थान ब्रह्म हमारा मे है उसमें किसी चिड़िया के तूसे की जैसी कोई गिनती नहीं है और किसी के पाव में लूपुर बाजी कोई गिनती जैसे नहीं है वैसे उस हृदय और उस मन में कौन सी दृष्टि रहती है और कौन सी नहीं रहती है उसका अखंड अद्वय ब्रह्म तत्व के साथ कोई संबंध है उसमें दोहराने की बात कोई है ही नहीं उसमें न चिंता है न चिंतन है न अचिंतन है न चिंतन है ना अचिंतन है न ये मुश्किल है न सचिंत है जो क्या हो असल में हम ही ये अगले ये दुनियादार लोग होते हैं ना ये मेन तो लकड़ी को चक्कर तो पड़े होते हैं बरोबर हो करोशन गोदारो की कहा तो अपनी नजर सबसे ऊपर लादना चाहते हैं दो तो दोस्तों हम सीख समझते हैं वो तो तुम रहे हो तो को दो अपने बारे में तो पता नहीं है कि कैसे रहना क्या है क्या नहीं है दूसरे के ऊपर क्या लादते हैं अपना अज्ञान के लादते हो दूसरों के ऊपर निरवा देश मानो पूर्व पश्चिम उत्तर आदि की भेद कल्पना से निर्मुक्त देश अपने अधिस्थान ब्रह्म से पृथक्त नहीं है और ब्रह्मा देश में जो पूर्व के उत्तर दक्षिण आदि का भेद है वो केवल अंतरण की उपाधि से कल्पित है और अंतरण की उपाधि अपने ब्रह्मत्व में बाधित है तो द्वंस का बाध हो जाना ये ही एकांत है न कोई जायमान है न कोई वर्तमान है न कोई मृ मनुष्यमान है न कोई उत्पन्न है उत न उत्पद्यमान है न उत्पत्मान है न मृत है न मृमाण है न मरुष्यमान है, है, है तो है नहीं दूसरा या अपने स्वरूप में दूसरे का न होना है ना और सारा व्यवहार प्रतीत होना इसका नाम एकांत है द्वैत के निश्चा का निश्चय अपनी अद्वैतता का है। इसी को इसी को बोलते हैं एकांत विजन देश विजन देश कहन है का आत्मा विजन देश कहन है क्या ब्रह्म अगर ल की बात आपको कल सुनाई दिया था तो भाई देखो आपके घर में कोई मंदिर हो तो प्रदेश है गंगा किनारे रहो तो कवित प्रदेश है गांव में मंदिर है प्रदेश है तीर्थ स्थान है पवित्र प्रदेश है तो ना उनका किसी का खंडन करना अभिप्राय नहीं है ना बौद्ध बुद्धि बुद्ध की मूर्ति जहाँ है उसको पवित्र मानते हैं न जैन तीर्थंकर की मूर्ति जहाँ है उसको पवित्र मानते हैं उस तो स्थान को बैदिक लोग जो हैं वो जहाँ यज्ञ भूमि है उसको पवित्र मानते हैं भक्त लोग जो हैं वो भगवान की जो विहारस्थली है ग्रह अयोध्या आदि उसको पवित्र मानते हैं तो उनकी श्रद्वा पर उनके विश्वास पर उनकी मान्यता पर कोई चोट पहुंचाए बिना ये तो दिख सत्व का अनुसंधान है है ना? जब हम तुम्हारी व्यावहारिक मान्यता पर कोई तो चोट नहीं पहुंचाते हैं तो पारमार्षिक मान्यता पर भी तो चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है तो जाए काल की बात पर कलना सर्वभूता काल शब्दे निर्दिश्य खंडानंद अद्व वै सिंह विसर्ग यदि होता न वह अखंड संधि का रूप यही होता है अखंड आनंद निर्दय कर दो अखंड आनंद निर्दयर की बात है प्राचीन व्याकरण की रीति से नवीन व्याकरण की रीति से संधि नहीं है प्राचीन व्याकरण की रीति से समझे अग्रह काल कर प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्मोर् ब्राह्म मुहूर्त ब्राह्म होने का समय नहीं है जिस समय दीर्घोदय सन्निकट होता है उस समय विचारोदय भी सन्निकट होता है फूल समझती है सूर्योदय और सूक्ष्म में विचारोदय सूक्ष्म्यक्ति में विचारोदय जीवन न प्रचोदयाद हमारी बुद्धि का प्रेरक सूर्य उदिप्यम जातवेदंतराश्वाय सूर्या सागरजंगं का आत्मा सूर्य जो उगते हुए सूर्य का आदर नहीं करेगा वो उदय होते हुए ज्ञान का भी क्या आदर करेगा प्रकाश का आदर जीवन में जैसे प्रकाश परम उपयोगी है तो प्रकाश के प्रति आदर का भाव अपने मन में रहना चाहिए वैसे अपने अंतर जीवन में ज्ञान परम उपयोगी पदार्थ है हम सब ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की नजर से ही सबके तो बैठते हैं है? ज्ञान के बिना किसी व्यवहार की सिद्धि नहीं होती न मनुष्यपने की न हिंदू कने की न ब्राह्मण पने की न जीव बने की न मनुष्यपने की कोई व्यवहार ज्ञान के बिना संभव नहीं होता तो ऐसे ज्ञान का आदर करना अभ्युदयनीय कर्म है माने जिससे हम चतुर्मुखी उन्नति करें सर्वो सर्वतोमुखी उन्नति अभ्युदयनीय शब्दकार देता है अभी माने मुखी और उदय माने उन्नति प्रकाश का आदर माने सर्वतोमुखी उन्नति का आया तो ब्राह्म ब्राह्म मुहूर्त जब विषय भोगी लोग कर्मी लोग कर्म करके सो जाते तो रहते हैं जब विषय भोगी लोग भोग करके खत के सो जाते हैं जब प्रकृति का कण कण शांत होता है जिसमें मछलियां भी सोती है चिड़िया भी सोती जिसमें लता वृक्ष भी सोते हैं, जिस का है। समय प्रकृति का कण कण शांत रहता है उस समय खुश करके शांत तो वातावरण में अपने मन को पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न वैसना भगवान श्रीकृष्ण रोज ऐसा करते थे भागवत में श्रीमद् भागवत में वर्ण में प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ करते भगवान श्रीकृष्ण आत्मान तमत पर मुहूर्त उसे उत्थाय भगवान श्रीकृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठे दार्गी पत्र से माधवा हाथ पाँच धोया किया दार्गी पत्र से किया और शांति से गए और क्या ध्यान करने लगे कि आत्मान तमसह परम मैं साक्षात दृ न मुझ माया है न है नज्ञान है मन अंधकार है तमस पर श्रीमदभागवत में जहाँ गया है ना श्री प्रस्तुति अपना समय कैसे बिताते थे प्रातः काल अभी तो प्रस्तुति गया हुए हाँ किसी ने कहा रोज रोज नहीं पर सोमवार का दिन पवित्र हो मंगलवार पवित्र हो हाँ, किसी ने कहा गुरुवार पवित्र है शुक्रवार पवित्र है किसी ने कहा रविवार पवित्र है किसी ने कहा एकादशी पवित्र है पूर्णिमा पवित्र है अमावस्या पवित्र है ऐसे जन्माष्टमी रामनवमी वैशाख कार्तिक सब पवित्र असल में जहां तुम्हारा मन पवित्र हो जितने समय तब तुम्हारा मन पवित्र रहे उस समय का नाम पवित्र है वो पवित्र समय है। जब तुम्हारे मन में दूसरों का नुकसान करने का ख्याल न हो है ना? जब तुम्हारे मन में किसी वस्तु का लोभ न हो जब तुम्हारा मन मोह मोहमुघता से आक्रांत न हो है ना? बस वो समय सबसे बढ़िया है जिस समय तुम अच्छा काम करो और किसी का उपकार हो जाए शरीर से जिस समय भोग का त्याग कर सको वो समय भी जीवन में पवित्र है जिस समय अच्छा कर्म कर सको वो समय पवित्र है जिस समय भोग का त्याग कर सको वो समय भी पवित्र है और कर्म कांडी लोग से बहुत बढ़िया स्मोक कहते हैं लग्नम सुदिन तदेव तारा बलम चंद्र बलम सदेव विद्या बलम दैव बलम सदेव लक्ष्मी पते तेन् स्मरा जिस समय भगवान के चरण अरविंद का स्मरण हो वही सुख लग्न है वही सुख दिन है तारा बल चंद्र बल उसी दिन है विद्या बल दैव बल उसी समय है तब तो जब अपने हृदय में संसार की विस्तुति होकर करके भगवान का स्मरण हो धीरे धीरे बात आपको सुनाते एक था राजा उसके मन में ये प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन है।, है सबसे बड़ा काम कौन है सबसे बढ़िया समय कौन सा है जब लोगों से उसने बुलाया मेरा। तो, तो संभव जी ने कहा कि गांधी सर्वश्रेष्ठ शुरू हुआ चर्चिल ने कहा राम राम उनका नाम देना। तो तो तो तो नहीं देना वो तो टूट नहीं कुछ देखा कुछ <laughs> तरशास्त्री <laughs> जी ने कहा कि बिल्कुल आधार में <laughs> को नहीं होते है ना हम लोगों ने देखा है, है है। तो देखा हमारे देखे आदमी की बात है किसी भी आदमी के बारे में एक राय नहीं हुई तो बात थोड़ी काम की तो किसी ने कहा कि अस्पताल बनवाना किसी ने कहा कि पाठशाला बनवाना है ना ने कहा भूखे नंगे के अन्न वस्त्र देना सर्वो करिए अपनी अपनी रुचि तो है जिसका मन जिसने लगा हमारे एक बड़े नेता हैं नेता हैं बड़े उसी तत्पर रहते हैं तो कहते हैं कि देखो जो काम लोगों से टैक्स वसूल करके सरकार कर रही है इसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो अंग सरकार ने उपेक्षित कर दिया है है ना? जैसे अपनी प्राचीन संस्कृति सांस्कृत दिया है नाचने गाने की संस्कृति का तो सरकार उद्धार कर रही है प्राचीन शास्त्रों का तो नहीं कर रहेगा सत्संगति ये भी एक मानसिक चिकित्सा है इसकी ओर तो सरकार तो का ध्यान नहीं है तो बड़े नेता हैं वो तो कहते इधर ध्यान देना चाहिए ऐसे बोलना अपनी अपनी रुचि है ना है ना अब जिसका मन अस्पताल बनाने का है विद्यालय बनाने का है अन्न वस्त्र बांसने का है जो अपनी मानसिक मीधता और मानसिक विक्षेप और वासना की प्रबलता को ही सुख मानता है उस व्यक्ति की इधर रुचि कैसे हो सकती है ये तो वासना को मिटाने वाली विक्षेप को मिटाने वाली भोग रात को मिटाने वाली है ना और नशा जन्य मीधता को मिटाने वाली चीज है इसकी रुचि कैसे होगी तो भिन्न ऋषि ही लोता। कोई भी बढ़िया काम शुद्ध नहीं हुआ की कौन सा बड़ा भारी मतभेद है, फिर हुआ समय के बारे में कौन सा समय सुबह दूसरे ने कहा शाम तीसरे ने कहा अभिजित मुहूर्त मध्यान्हने का चौथे ने कहा कि नीतीश जो है ना वो सबसे निर्दा अब तो महाराज नीतिश और प्रातः और सायन और मध्यान्ह में विवाद फिड़ गया उधर कार्तिक वैशाख माघ में कौन बड़ा है उसका विवाद कर गया बरसों हो गया राजा के प्रश्न का समाधान नहीं है तो राजा को तो किसी ने बताया कि संत रहते हैं तुम्हारे राज्य से बाहर जंगल में उनके पास तुम चले जाओ तो समाधान होगा अब महाराज राजा जो है दो चार आदमी दस आदमी अपने साथ लेकर जंगल में संत का दर्शन करने के लिए अपने राज्य से बाहर चले गए था उनका दुश्मन और उसमें देखा कि दस आदमियों के साथ जा रहे हैं तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो किया परंतु ये राजा जो सत्संग में जा रहा था बड़ा मनोबल वाला था विज्ञा के का उसने असली निकाली चलवा रे आक्रमण करने वाले को घायल कर उलटा ही हो गया आए थे आक्रमण करने दोनों देने पड़ गए वो भगे और जिस महात्मा के पास ये राजा प्रसन्न करने जा रहे थे ना इधर कोई चले और ये राजा भी गए सीधे रात पे थे वो घूमघाम को निचारा गया तो राजा जब महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा जी अपनी कुटिया से आगे जो पैदे थे उनमें जल दे रहे थे काम से सींच रहे थे बात लंबी हो जाएगी आपसे तो बजना जाकर राजा आप जोड़ के तो खड़े हो गए महात्मा ने कहा कि देख आया तो है मेरा दर्शन करना और मैं सींच रहा हूं पैदा उस काम को बढ़िया समझता हूँ और तू मेरा आदर करने श्रद्धा करके दर्शन करने आया है कि आप पर हाथ धरे है अरे मदद कर भाई इस काम को कर तू भी लग जा लोग और राजा लोग जो लोग ये समझते हैं न है ना कि हम बड़े तो उनकी कभी सबसे ने देखा नहीं है बोला उनके सत्संग का संस्कार इस बीच में एक बात सुना दो एक साथी में थे स्वामी जी सिद्धानंद जी जरा जरा सुनोघाट कर उनका मत अभी है बड़ा है राजा उनके यहाँ एक राजा मिथिला का था उनको उनका निकाल उतान देख के उसने पूछा कि महाराज सन्यासी की क्या पहचान है इसका मन था कटाक्ष करने का इस्लामी तो जी ने कहा कि कोई है तो एक दो चीज से आ गए बोले इसका काम पकड़े और निकाल के बाहर खड़ा कर दो दरवाजे के बाहर बाहर खड़ा कर दिया अरे बाबा तुम राजा हो तो अपने घर के है, है? बैन है परिपोषता बलकलई स्वंध समे तो अब तो, तो, तो, तो।, तो राजा साहब रात भरे बाहर हाथ जोड़े खड़े रहे ठंड का दिन से फिरते रहे सब जब मठ का दरवाजा खुला तो स्वामी ने दो तो राजा साहब को तो दाँत कटकटा रहे बोले बुला कोई गर्म चीज खिलाए खिलाए बोले तो देख ये शादी का लक्षण है उसको संजासी बोलते हैं कि तेरे शरीर से राजा को मत्थर जैसा समझते हूँ नो तो महात्मा पानी भरने लगे उतने में जो घायल हो गया था उनका दुश्मन वो आया अब उसके देश तरीके तो उसके सिर से खून बह रहा है महात्मा जी ने तुरंत तो पौधा सूचना बंद किया और ये जो पहले से राजा आया हुआ था उसकी तगड़ी उतारी और उसको जलाया है न जलाया राख बनाई और राख बना के उसके सिर से लगा के बाह दूर से कर दिया और राजा से तो कहा कि अब उसको अब महाराज जिस दुश्मन ने आक्रमण किया था उसी को रात भर बिता पंखा लेके जल्द जब चलने लगे जब प्रातः काल हुआ दुश्मन भी ठीक हो गया ये भी ठीक हो गए तो कहा महाराज मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था तो तो जो तो पूछने तो तो आया था उसका उत्तर हो गया हाँ हाँ पहले काम कर चुके अब वो बढ़िया नहीं है बना और आगे जो करेंगे वो भी बढ़िया नहीं है जो सामने हमारे काम आ गया उसने अपना पूरा मन लगा के उसी में ईश्वर भाव करके सर्वश्रेष्ठ समझ के उसको करना चाहिए वही काम सबसे श्रेष्ठ है आदमी सबसे कौन श्रेष्ठ है अरे जिसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए अपना दुश्मन है मारने वाला है लेकिन वो संकट में है अगर उसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए जो आदमी हमारे सामने आया जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है समय कम का श्रेष्ठ है सारी तो रात तुम्हारे किस काम में लगी है आज की रात तुम्हारी शर्त श्रेष्ठ हो गई क्योंकि भोग में नहीं गई सोने में नहीं गई जो समय अपने हाथ में है जो जीत गया वो अच्छा नहीं है जो आएगा वो भी अच्छा नहीं है अगर आने वाले समय की बात शेष के वर्तमान को तो नष्ट कर दोगे तो आज का वर्तमान नष्ट हुआ कल का वर्तमान नष्ट होगा परसों का वर्तमान नष्ट होगा सब नष्ट होता जाएगा और तुम भविष्य का स्वप्न देखते रहोगे और अगर आज का ठीक कर लो तो फिर कल का भी ठीक कर लेंगे फिर परसों का भी ठीक कर लेंगे और फिर भूत सब ठीक होता जाएगा भविष्य सब ठीक होता जाएगा तो धूत और भविष्य दोनों वर्तमान में होकर गुजरते हैं जिसका वर्तमान मीठा है उसका धूत नीठा हो गया जिसका आज नीठा है वो कल आज तो मीठा मानेगा कि नहीं है ना और उसका कल भी मीठा होगा भी पर हो से भी मीठा होगा कर्म के संबंध में और व्यक्ति के संबंध में काल के संबंध में ये वर्णय है कि प्राप्त का सदुपयोग करो अप्राप्त की चिंता में अथवा विगत की चिंता में वर्तमान को नष्ट मत करो अब नारायण काल पत्व ये जोहार व्यवहार की बात है कि हम तो कई लोग कहते हैं हाथ दत्व तत्व तत्व अब हम तो तत्व कलनाथ सर्भूता नाम ब्रह्मादी नाम असल में लोग नदीन का जन्म और प्राचीन की मृत्यु इसकी इस गति इस का जो सातत्य है ना सातत्य नाम लगातार होना है नारतम्य नहीं सातत्य लीनाधिक्य नहीं प्रशिक्षण नवीन का जन्म और प्रतिक्षण प्राचीन की मृत्यु जो हो रही है नदी कब बह गई मालूम नहीं पड़ता समुद्र का पानी कब बदल गया मालूम नहीं पड़ता हवा कब बदल गई मालूम नहीं पड़ता दीये की नौ कब बिखल गई मालूम नहीं पड़ता थल कब बह गया मालूम नहीं पड़ता फूल कब चल गया मालूम नहीं करता और शरीर में नए नए कीटाणु कब पैदा हो गए और पुराने कब मर रहे हैं मालूम नहीं करता तुम ध्यान नहीं देते और दुनिया बदल गई है तो काल की नजर में ये दुनिया क्या है ये पीढ़े से लेकर के ब्रह्मा ब्रह्माता मर रहे हैं और जी रहे हैं जी रहे हैं और मर रहे हैं मर रहे हैं और जी रहे हमारे पात्र में काल के संबंध में कुछ कम चर्चा नहीं है सात गणित आपको शायद मालूम ही होगा कि हमारे भास्कराचार्य बराह मिर्ग सूर्य सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत वशिष्ठ सिद्धांत सिद्धांत सर्वणिक ऐसे गणित के ग्रंथ हैं। आप कहते है कि अब से पांच हजार वर्ष पहले बिना किसी दूरबीन के बिना किसी खुरदबीन के बिना किसी मसून के आप हमारे किसी ज्योति से पूछते कि संभव दो हजार पच्चीस में कब ग्रहण लगेगा तो आपको एक मिनट में बता देता पांच 5000 वर्ष पहले अगर आप ये प्रश्न करते तो बता देगा उनके तो ये ये मालूम रहा है कि पृथ्वी चलती है सूर्य नहीं चलता है यह धोने में मालूम रहा है ब्रह्म सिद्धांत में सिद्धांत तो यही माना, माना, मा, माना हुआ है लेकिन उस मिनट में बता सकते थे आज आप कंप्लेन नहीं, नहीं कर सकते कि पांच हजार बरस पहले बिना किसी सीम के बिना किसी दुर्बीन के बिना सूर्यबीन के बिना मंत्र मंत्र के और वो गणित के दल पर है तो बताते थे वो गणित आज भी चलता है आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसी गणित के साथ से लगाया जाता तब आप काल के बारे में क्या बताएं? सारा गणित ज्योतिष ही काल की कलना पर अवस्थित तो है आप देखो हमारी चिथ्ठियां जो है प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और पूर्णिमा तक ये चंद्रमा की वृद्धि और हदास के साथ संबंध रखती हैं कि नहीं रखते हैं तो ये प्राकृत विज्ञान ये प्राकृत विज्ञान गणित है कि नहीं है तो काल के बारे में आप देखो हमारे महात्माओं ने ये निश्चय किया कि असल में द्रव्य से ही काल का ज्ञान होता है किसी भी वस्तु में जो परिणाम होता है वो बदलती है उसमें जो क्रम होता है जैसे हम एक पांव उठाते हैं फिर दूसरा पांव उठाते हैं फिर तीसरा पांव उठाते हैं तो ये जो हमारे पांव उठाने में क्रम है आगे पीछे है उस क्रम की संबित को इस क्रम की संभित को काल कहते हैं असल में काल ज्ञान का ही एक स्वरूप है अच्छा काल की आदि हो सकती है पढ़े लिखे बाबू ने बता दें किस ना अरे ईसा का छोड़ रहे है ना कोई भी नहीं काल कब पैदा हुआ कितने बजे पैदा हुआ दस बज के मिनट पर काल पैदा हुआ तो दस बजना क्या था चार मिनट क्या था प्रातः काल काल पैदा हुआ तो मध्या अनुश्चित का, काल, तो काल, काल क्या था तो साय काल क्या था काल क्या था तो मतलब ये है काल की उत्पत्ति अनुभव शुद्ध नहीं है और काल का अंत भी अनुभव शुद्ध नहीं है किसी के अंतस्करण में काल की उत्पत्ति और का की की काल का अंत अनुभव से सिद्ध नहीं होगा अनुभव सियां बंद हो जाना काल का अंत है और अनुभव सियां खुल जाना काल का प्रारंभ है मानस कल्पना में ही काल का प्रारंभ और काल का अंत है वस्तु तक काल का आधी और अंत नहीं है अब एक वेदांत का एक सामान्य सा नियम आपको सुनाता हूं तीसरा जो वस्तु कल्पना के साथ ही जन्मये और कल्पना के साथ ही लुट जाए वो वस्तु कल्पना से अलग नहीं रहती है जैसे काल का आदि काल का अंत काल के अवय हमारे मन में कल्पना है तब है और नहीं है तो नहीं है ये तो ऐसे ही है जैसे में रख हो। कल्पना समकाल उत्पत्ति कल्पना समकाल अंत कल्पना समकाल वर्तमान का तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि जो कल्पना वत्न्य में होता है वही कल्प्यागक्ष होता है माने कोई अनादि अनंत है ना काल नहीं है कल्पना काल है तो कल्पना का प्रकाशक वो आत्मसंपन्न है कल्पना को कौन जानता है प्रकाशक माने जानने वाला हूं कल्पना को कौन जानता है मैं जानता हूं तो कल्पना में आए हुए काल को कौन जानता है मैं जानता हूं जो कल्पना को जानेगा वही कल्पना में आई हुई चीज को भी जानेगा जो झूठा पांच दिखेगा या झूठा चोर दिखेगा या झूठा सिपाही दिखेगा तो असल में जिस जिसको सिपाही दिख रहा है वही कोई कन्न है जिस जिसको चोर दिख रहा है वही कोई कन्न है छूठ में जिस जिसको चोर सिपाही दिख रहा है है ना? जिसको दिख रहा है वही चैतन्य है इसी प्रकार अनाद अनंत गभनाधि स्थान में जिसको काल दिख रहा है, है ना जिसको हृदय में काल दिख रहा है तो जो हृदय में हृदयावक्षिन् चैतन्य है वही में कालावच्छिन्न्य चैतन्य है तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ कि हृदयावक्षण में तो मैं हूँ मैं ही हृदय को देखता हूँ तो हृदय में दिखने वाले काल को भी मैं ही देखता हूं इसका अर्थ हुआ कि काल जो है वो अनादि अनादि और नृत्य है तो इस हृदय में अनादि और नृत्य रूप से ढांसने वाले काल का दृष्टा होने मैं अनादि और नृत्य से भी बड़ा हूं मैं अनादि और नृत्य से भी बड़ा हूँ अनादि और नृत्य से बड़ा कौन होगा तो सत्य होगा ये काल मिथ्या रूप से अनादि और नित्य मिथ्या कल्पना में भाग रहा है और कल्पना के अतिरिक्त काल का कोई स्वरूप नहीं है तो अधिष्ठान रूप जो आत्मा है ब्रह्म है वही काल शब्द वाक्य है तो यह नहीं मैं ब्रह्म में ब्रह्म इस रतने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है दो करके संतन करना आ, इस स्थल में ये बात है तो मनु निजी ध्यान का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं होता उपासना का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं होता अरे अब ब्रह्म का ब्रह्म निवृत्त हो गया उसके बाद कुछ नहीं करना कर्तव्य है मैं देह नहीं हूं मैं मनुष्य नहीं हूं मैं जीव नहीं हूँ एक बार जहाँ ये बात कट गई मैं ब्रह्मतिरिक्त अनंता अधिस्थान अतिरिक्त कुछ दूसरा कुछ नहीं है ना? एक बार जहाँ ये बात कट गई वहाँ दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या हूं जब नाम जब अपना निश्चय हो गया कि मैं ये हूँ क्या आप कभी आप मनुष्य हैं कि नहीं मनुष्य तो कहें तो तो, मैं दिन भर क्यों नहीं रहते कि मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ यानी कभी भूल होने की संभावना ही नहीं है क्योंकि तो हम जानते हैं कि मनुष्य तो इसी तरह से जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं हिंदू मुसलमान मैं सन्यासी उदासी मैं ब्राह्मण शुद्र नहीं हूँ मैं मनुष्य पशु नहीं हूँ मैं देवता दैत्य गान हूँ मैं संसार नारकी स्वर्गीय संसारी परिच्छि तो ब्रह्म है वही नहीं एक बार ये ज्ञान है दोबारा इसको दुहराने की कोई जरूरत नहीं तो असल में काल कौन था वही अपने अपने को अब्रम्ह ज्ञान से मुक्त कर लिया अब्रम्ह ज्ञान से अपने को मुक्त कर लिया मैं ब्रह्म नहीं हूं इस बुद्धि से इस भ्रांत बुद्धि से अपने को तो मुक्त कर लिया अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है था, था, था। था। मगन रहो मगन मगन रहो तो ये जो अद्वर अखंड आनंद है नाम काल है इसी में रहना बहुत बढ़िया काल चाहिए श्रेष्ठ दोष चाहिए बोले अपने आप में देखो श्रेष्ठ काल चाहिए तो अपने आप में अपना आता है सबसे श्रेष्ठ अपना आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ काल है इस कार्य हुआ कि देखो आपने लोग सत्य अहिंसा अस्त की ज्यादा फिक्र मत करो अपने स्वरूप को जाने वृत्ति की आवृत्ति का ध्यान ज्यादा मत रखो अपने आप को जाने किए जीव नहीं है है ना? नई मिथ्या है ना, है ना मारे अद्वही कही है ऐसा दुनिया की भी छोटी छोटी बात है कैसे रहना की ऐसे रहना क्या तो इस पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है मस्त रहो मगन रहो अपने स्वरूप रहो बढ़िया समय ढूंढने के लिए कहा जाए अरे तो आज तो ये समय है तो बढ़ियापन तुमको दिखता नहीं और जो अभी आया ही नहीं है उसका बढ़ियापन ढूंढ रहे हो हाँ। तो जहां बैठे हो वो तो बढ़िया लगता नहीं हाँ। और जहाँ पहुंचना मुश्किल है वो बढ़िया लगता है क्या समझदारी है तो बोले आसन कौन सा अच्छा आसन की बात सुना तो लोग कहते हैं कि महाराज थोड़ा तो आसन वासन भी बताया था अरे भाई किसी जयान खालान जाके आसन सीखता हो ना समय का है तो खराब कर सकते हाँ एक नेता आए बोले महाराज आप दिल्ली में क्यों आए आपको बस आज ही में चलेगा उनको जान की बड़ी तो जरूरत है हम लोग तो जान ही उसका मतलब यह है हम लोग तो ज्ञान ही है हमारा तो अखबार उसका मतलब ये है कि हम जैसे रहते हैं है ना वह तो ठीक है हम झूठ लेते हैं वो ठीक है? है, है? है, है हम भ्रष्टाचारी हैं वो ठीक है हम मत्दाज हैं वो ठीक है हम दिनकारी हैं वो ठीक है उपदेश की जरूरत है आदिवासियों से नई दिल्ली में क्या है उपदेश की जरूरत है नामी जी हम आपके साथ अपने पांच सात वर्ष के आठ आठ वर्ष के बच्चे हैं उनको रोज भेजा करेंगे आठ घंटे भर उनको धर्म का उपदेश कर दीजिए